संवेद्नान संवेद्नान पंक, की, पंक, ब्लौक ब्लौक की की ब्लॉग एक, एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में हम लेकर आए है पंचतंत्र की प्रेरक कहानिया आज की कहानी है खरगोश की चतुराई किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था वह रोज शिकार पर निकलता और एक नहीं दो नहीं कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता था जंगल के जानवर उससे डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह से शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में शेर के अलावा कोई भी जानवर नहीं बचेगा सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब मिलकर शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करे दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उन्हें अपनी ओर आते देखकर शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा क्या बात है तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा महाराज हम आपके पास एक निवेदन लेकर आए हैं। आप राजा हैं। और हम सभी हम आपकी प्रजा, प्रजा हैं। जब आप शिकार करने निकलते की हैं, की तो बहुत सारे जानवर मार डालते बार हैं। आप सबको खा सब भी नहीं पाते हैं। इस तरह से हमारी संख्या, संख्या कम, कम होती चली जा रही है अगर ऐसा ही रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई नहीं बचेगा प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है यदि हम सभी मारे जाएंगे, जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें।, रहें। इसलिए तो आपसे आप हमारी विनती है कि आप, आप अपने घर पर ही रहा करें हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए हम एक जानवर भेज दिया करेंगे इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे शेर को लगा कि जानवरों की बातों में सच्चाई है उसने पल भर सोचा फिर बोला अच्छी बात है मैं तुम्हारे सुझाव मान लेता हूँ लेकिन याद रखना याद रखना अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं, मैं जितने जानवर चाहूंगा तो मार जानवरों के पास और कोई चारा नहीं था। इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने, अपने अपने घर चले गए उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सभी जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी आ गई शेर के भोजन के लिए एक से खरगोश को चुना गया वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था उसने सोचा बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है अपनी जान बचाने के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा जब वह शेर के पास पहुंचा, तो बहुत देर हो चुकी थी भूख के मारे शेर का बहुत बुरा हाल हो रहा था जब उसने सिर्फ एक छोटी सी खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला पड़ा और गरज कर बोला किसने तुम्हें भेजा है एक तो जैसे हो और दूसरी इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफो ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूँगा एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं नहीं खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर कहा महाराज अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लें, तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे वे तो जानते थे वे तुम तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा इसीलिए उन्होंने छ खरगोश भेजे थे जी हाँ पूरे छ खरगोश आपके भोजन के लिए भेजे थे महाराज रा। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया उसने पाँच खरगोश को मारकर खा लिया ये बात सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला क्या कहा दूसरा शेर कौन है वा? तुमने उसे कहां देखा है मैं मान ही नहीं सकता कि इस जंगल में मेरे अलावा कोई दूसरा शेर भी है महाराज वो शेर तो बहुत बड़ा है हमने उसे देखा है वह जमीन के अंदर बनी एक बहुत बड़ी गुफा में से निकला था वह तो मुझे भी मानने आ रहा था पर मैंने उससे कहा सरकार आपको पता नहीं है कि आपने क्या अंधेर कर दिया है हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे लेकिन आपने उनका सारा भोजन खा लिया है हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे वे जरूर यहाँ आकर आपको मार डालेंगे इस पर उसने पूछा कौन है तुम्हारा राजा मैंने जवाब दिया हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है महाराज मेरे ऐसा, ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला बेवकूफ इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा है मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा व्यवहार कर सकता हूँ जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है महाराज इतना कहकर उस शेर ने आपको के लिए मुझे यहाँ तक भेज दिया है अब आप मेरे साथ चलिए महाराज खरगोश की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया और वह बार, बार बार गर्जन करने लगा उसकी भयानक गर्जन से सारा जंगल दहलने लगा मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ शेर ने दहाड़ कर कहा जब तक मैं उसे जान से नहीं मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा बहुत अच्छा महाराज मैं अभी आपको उस शेर के पास ले चलता हूँ सजा है अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता महाराज चलो चलकर मुझे रास्ता दिखाओ और फौरन बताओ की कि किस तरफ चलना है आइए महाराज इस तरफ आइए खरगोश ने रास्ता दिखाते हुए शेर को आगे आगे चलने के लिए कहा शेर को वह एक कुएं के पास ले गया और बोला महाराज वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है जरा सावधान रहिएगा किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है मैं उससे निपट लूंगा तुम चिंता मत करो तुम ये बताओ की वह है कहाँ पहले जब मैंने उसे देखा था ना महाराज तब तो वो यहीं बाहर खड़ा था लगता है आपको देखकर वह किले में घुस गया है आइए महाराज मैं आपको अभी दिखाता हूँ खरगोश कुएं के नजदीक आकर शेर को कुएं के अंदर झांकने के लिए कहता है शेर ने कुएं के अंदर झांका, तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी परछाई को देख कर, शेर जोर से दहाड़ा कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ की कूद सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया और फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की पूरी कहानी सुनाई दुश्मन के मारे जाने की खबर सुनकर जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सारे जानवर उस छोटे से खरगोश की जय जयकार करने लगे इस तरह, इस तरह खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से उस बड़े शेर को मार डाला और, और जंगल के सारे जानवरों की रक्षा कर जंगल में फिर से खुशियाँ लौट आईं। अभी आप सुन रहे थे पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक खरगोश, खरगोश की चतुराई वाचक स्वर पर भारती परिमैलमैल